रामाज्ञा प्रश्न सप्तम सर्ग सप्तक पाँच बड़ कले सार बड़ी आश लहुलाहु उदासी नशीतार मन समय सरिश निरपाह बड़ा कष्ट उठाने पर थोड़ा सा कार्य होगा बड़ी आशा होगी किंतु लाभ थोड़ा होगा श्री सीतानाथ प्रभु की ओर से उदासीनता रहेगी समय के अनुसार किसी प्रकार निर्वाह मात्र हो जाएगा दस दिश दुख दोष दुसह फेरे लोचन राम अब सनमुख साज सरोष श्री राम के अब नेत्र फेर लेने उदासीन हो जाने से दसों दिशाओं में सर्वत्र दुख दरिद्रता पाप असहनीय दशा प्राप्त होंगी दोनों का दोष दुर्भाग्य क्रोध करके के साथ सजा सामने आ गया है खेत बन जन भिख भली अफल उपाय कदम कुछ कुशमय बिथे राम नाम इसमें न ना खेती करना अच्छा न व्यापार करना और न भीख माँगना सभी उपाय असफल होंगे अभी बुरा समय आया समझो विधाता प्रतिकूल है इस समय राम नाम ही एकमात्र सहारा है पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमारथ परिणाम सुलभ सिद्धि सब सगुण शुभ स्मृत सीता राम श्री से सीताराम के स्मरण से स्वार्थ के लिए किए गए मनुष्य के सभी प्रयत्त परमार्थ में परिणित हो जाते तथा तो सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं यह शकुन शुभ है भाग भाग तुभा थलो आलथ उपाव अशुभ अमंगल शकुन सुनि शरण राम के आव भाग्य ललाट का स्थान छोड़कर भाग गया है सौभाग्य तो का समय रहा नहीं उपायों को आलस्य ने ग्रस्त कर लिया है प्रयत्न समय पर हो नहीं सकेगा अमंगलकारी यह अशुभ शकुन सुनकर अब श्री राम की शरण में आ जाओ वे ही रक्षा करने में समर्थ हैं गई वर्षा कर सकह सुखतराज कुछ मैं कुछ गुन कलह कली प्रजहि कले सुखुराज वर्षा चली जाने से भरी प्रकार जमा हुआ धन सूख रहा है किसान व्याकुल हो रहे हैं यह अपसगुण बतलाता है कि बुरा समय रहेगा लड़ाई झगड़ा होगा बुरे शासन के कारण प्रजा को कष्ट होगा तुलसी तुलसी राम सिया सुम लखन समेत दिन दिन उदौ आनंद अब सगुन सुमंगल दे तुलसीदास जी अपने आप से कहते हैं तुलसी का तथा श्री राम जान की एवं लक्ष्मण का स्मरण करो अब दिनों दिन अभ्युदय एवं आनंद होगा यह शकुन परम मंगलदायक है सप्तक देश दुखी नर नार विचार महाराज दशरथ के बिना अयोध्या उजाड़ हो गई है देश के सभी स्त्री पुरुष दुखी है ग्रहों की गति का विचार करके इस सकुन का फल जान पड़ता है कि राज्य का नाश होगा तथा बुरे लोगों का समूह बढ़ेगा अवध प्रवेश अनद बड़ा शगुण सुमंगल माल राम तिलक अवसर कहब सुख संतोष सुकाल राम का अयोध्या में प्रवेश होने पर बड़ा आनंद हुआ श्री राम के रात तिलक के समय को मैं सुख संतोष और सुकाल शुभिक्ष का सूचक कहूँगा यह सकुन परम मंगल की परंपरा रूप अत्यंत मंगलदायी है राम राजधक विबु कहब शगुण सत्य भाव देख देव कृत दोष दुख की दिए उचित उपाय उपाव से राम के राज्याभिषेक में देवता बाधक हुए इस सकुन का सच्चा भाव मैं यही कहूंगा कि देवताओं के द्वारा रचित दैविक दोष और दुख की प्राप्ति देख समझकर उचित उपाय पूजा पाठ आदि करना चाहिए मंद मंथरा मोह बस कुटिल कह कही की विपत्ति सब देवकृत समय शगुन कही दीन नीच मंथरा ने मोह की द्रानी के बस होकर रानी कह को अपनी बातों से कुटिल बना दिया इस शकुन ने बता दिया कि देवताओं द्वारा रचित आधिदैविक संपूर्ण रोग तथा विपत्तियां समय पर आएंगी राम विरह दशरथ दुखित कहत कह कई काकमय आज उपाव सब केवल कर्म विपाक महाराज दशरथ श्री राम के विरह में दुखी हैं इस पर भी कई कई व्यंग वचन कहती है बुरा समय आया है सारे उपाय निष्फल होंगे केवल कर्म का फल भाग्य से प्राप्त कष्ट रहेगा उसे भोगना ही होगा लखन राम सीह बसत बन बिर लोग समय सकुन कह करम बस दुख सुख जोग वियोग श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी वन में निवास करते हैं नगर के लोग उनके वियोग में व्याकुल हैं इस समय यह सकुन बतलाता है कि प्रारब्धानुसार दुख सुख तथा प्रियजनों से मिलन और वियोग प्राप्त होगा तरु कृषि कहते हैं कि आम के वृक्ष लगाकर से जानकी जी अपनी हाथ से उन्हें सींचती हैं इस पर हम यही कहेंगे कि यह शकुन शुभ है खेती अच्छी फल देगी भलाई होगी समय सुंदर सुकाल होगा सात सुदिन सांझ प्रभात सप्रेम सकुन विचार अब सकुन की विधि बतला रहे हैं किसी शुभ दिन संध्या के समय पुस्तक को निमंत्रण देकर कि कल आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें प्रातः काल प्रेम पूर्वक उसकी पूजा करके बुद्धिमान पुरुष को आदरपूर्वक शकुन को सत्य मानकर ग्रंथ के प्रारंभ में भूमिका में बताए नियमों के अनुसार शकुन का विचार करना चाहिए यदि प्रश्न करने पर यही दोहा निकले तो वह प्रश्न फिर करना चाहिए मुनि गणिधिन घनि धातु दोहा देख विचार देश कर्म करता वचन शगुण समय अनुहार मुनि सात दिन सात तथा धातु सात अर्थात सात सर्ग, प्रत्येक सर्ग के सात सात सप्तक तथा प्रत्येक सप्तक के सात सात दोहे गिनकर दोहे को देखकर फल का विचार करो देश कर्म तथा प्रश्नकर्ता के वचन के अनुसार उस समय सकुन होगा जैसे शब्दों में प्रश्न पूछा गया है जिस कर्म के संबंध में पूछा गया है जिस समय और जिस स्थान में पूछा गया है सब का प्रभाव देखकर प्रश्न का फल कहना चाहिए यदि यही दोहा प्रश्न करने पर निकले तो फिर वही प्रश्न करना तथा फल देखना चाहिए सगुन सत्य शशि नय न अवधि अधिक नयवान हो सुपल सुभ जा प्रीत प्रतीत प्रमाण चंद्रमा एक नेत्र दो गुण तीन नीतिमान के लिए सच्चे सकुन की यह अधिक से अधिक सीमा है एक दिन तीन से अधिक प्रश्न न करे जिसका जैसा प्रेम और विश्वास है उसी के अनुसार सकुन शुभ तथा सफल होगा प्रश्न पर मध्यम है गुरु गणेश हर गौर सी हाम लखन हनुमान तुलसी सादर सुमिर सब सकुन विचार विधान तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव गणेश श्री गौरी शंकर श्री सी सीताराम तथा लक्ष्मण जी और हनुमान जी का आदरपूर्वक स्मरण करके सब प्रकार के शकुन का विधिपूर्वक विचार करना चाहिए प्रश्न पल शुभ है हनुमान सानुज भर ती उन लखन सु तुलसी कहता विचार तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले श्री हनुमान जी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी को हृदय मिलाओ उनका स्मरण करके तब सकुन का विचार करके फल बताओ फल उत्तम है जो जही का जही अनुहर सो दोहा जब हो सगुण समय सब सत्य सब कहव राम गति जो, ही। जो जिस कार्य के लिए प्रश्न करता है वही उसी कार्य संबंधी दोहा जब हो तब उन सकुन के समय जो पूछा गया है वह सब सत्य होगा श्री राम जी की गति इच्छा कृपा पर भरोसा करके प्रश्न फल कहना चाहिए प्रश्न फल संदिग्ध है गुण विश्वास विचित्र मन हे शगुण मनोहर हार तुलसी रघुवर भगत विमल विचार तुलसीदास ने विश्वास रूपी ताँगे में सकुन रूपी विचित्र मणियों की यह मनोहर माला बनाई है श्री रघुनाथ जी के भक्तों के हृदय पर यह निर्मल विचार के रूप में शोभित होती है श्री राम भक्तों के हृदय में यह सकुन विचार विराजमान रहता है प्रश्न फल शुभ है